पातंजल योग प्रदीप समाधिपाद सूत्र चौंतीस इस प्राणायाम को अभ्यासी गण ध्यान से पूर्व निम्न प्रकार से करें गुदा और नाभि से प्राण को एक साथ दोनों नथनों से बाहर पच्चीस पचास अथवा सौ बार फेंके अंदर लेने की आवश्यकता नहीं केवल बाहर ही फेंकते रहे अंदर स्वयं श्वास आता रहेगा इस मात्रा में बाहर फेंकने के पश्चात एक साथ बाहर रोक दे सामर से अनुसार बाह्य कुंभक करें उसके पश्चात अंदर लेकर आभ्यंतर कुंभक करें इसका समय बाह्य कुंभक के बराबर या आधा रख सकते हैं आभ्यंतर कुंभक में नाभि पर ध्यान रखें साधनपाद सूत्र 32 के विशेष वक्तव्य में षटकर्म में बतलाई हुई कपाल भाती की प्रक्रिया इससे कुछ भिन्न है उसका नाम हमने नाली शोधन रखा है प्राणायाम चित्त की एकाग्र स्थिति उत्पन्न करता है द्वे बीजे चित्तवृक्षणस्पंदन वासने एक तय क्षीणे क्षिप्रम दै अपनी नश्यत वशिष्ठवाक्य चित्तरूपी वृक्ष के दो बीज हैं प्राणस्पंदन अर्थात प्राणों की निरंतर क्रिया और दूसरी वासना इन दोनों में से एक के क्षीण सूक्ष्म होने से दूसरा भी शीघ्र ही क्षीण सूक्ष्म हो जाता है सब इंद्रियों का काम प्राण के व्यापार से चलता है और मन तथा प्राण का अपने अपने व्यापार में परस्पर एक सा ही योग क्षेम अप्राप्त की प्राप्ति योग और प्राप्ति की रक्षा क्षेम है अर्थात दोनों का कार्य करने में अधिक संबंध है इसलिए प्राण सब इंद्रियों की वृत्तियों को रोककर मन की एकाग्रता करने में समर्थ होता है प्राणायाम सब दोषों का नाशक है दह्यन्ते ध्यामानाणाम धातूनाम ही यथाम तथेन्द्रिया दह्यन्ते दोषा प्राण से निग्रहा जैसे अग्नि संयोग से धातुओं के मल नष्ट हो जाने जाते हैं वैसे ही इंद्रियों के दोष भी प्राण के रोकने से नष्ट हो जाते हैं दोषों से ही चित्त की वृत्तियां विक्षिप्त होती हैं प्राणायाम दोषों को दूर करके चित्त की एकाग्रता करने में समर्थ होता है विशेष वक्तव्य सूत्र चौंतीस प्राण चित्त के सदृश प्राण का ज्ञान भी योग मार्ग के पथिक के लिए आवश्यक है प्राण श्वास नहीं है जैसा कि कुछ व्यक्ति समझते हैं और न आत्म तत्व है जैसा कि कई पाश्चात्य विद्वान मानते हैं किंतु प्राण वह जड़ तत्व है जिससे श्वास प्रश्वास आदि समस्त क्रियाएं एक जीवित शरीर में होती है शिष्ट के आरंभ में पांचों स्थूलभूत लोक लोकांतर और सारे जंगम तथा स्थावर पदार्थ अपने उपादान कारण आकाश से प्राण शक्ति द्वारा उत्पन्न होते हैं इसी प्राण शक्ति से सहारा पाकर जीवित रहते हैं और प्रलय के समय इसी का आश्रय न पाकर कार्य रूप से नष्ट होकर अपने कारण रूप आकाश में मिल जाते हैं सर्वाणी व इमा भूता आकाशाद समुत्प्य आकाश प्रत्यस्त ये सारे भूत आकाश से ही उत्पन्न होते हैं और आकाश में ही लीन हो जाते हैं सर्वाणी है व इमा भूता भी प्राण संविशंति प्राणम अभ्युज्यते खोग्योपनिषद ये सब भूत प्राण में लीन होते हैं और प्राण से प्रादुर्भूत होते हैं भौतिक पदार्थों में सबसे अधिक व्यापकता का सूचक आकाश और सबसे अधिक शक्ति का प्रकाशक ज्ञापक प्राण माना गया है इसीलिए परमात्मा की व्यापकता को आकाश से और ज्ञान में सर्वशक्तिमत्ता को प्राण से निर्दिष्ट किया गया है प्राणम देवा अनुप्राण्ति मनुष्या पशुश्च ये प्राणो ही भूताना आयु तस्मा सर्वायु समुच्यते देवता प्राण के सहारे सांस लेते हैं और जो मनुष्य तथा पशु हैं वे भी प्राण के सहारे सांस लेते हैं प्राण सब जंतुओं का आयु है इसलिए सर्वायुष सब का आयु कहलाता है प्राणो ब्रह्मेति व्यनाद प्राणाद्यव खलिमा भूता जायंते प्राणे न जाता जीवंती प्राणम प्रयन्त्य भी संविशंती उसने प्राण को ब्रह्म जाना प्राण से ही सब भूत उत्पन्न होकर प्राण से ही जीते हैं और मरते हुए प्राण में प्रवेश करते हैं